संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग भ्रातृव तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को बन जाने से रोकना अर्जुन बोले श्री कृष्ण कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है वैसे ही बात आपने बताई है आप हम लोगों के माता पिता के तुल्य हैं, आप ही परम गति हैं, इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है तीनों लोकों में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो अतः आप ही परम धर्म को पूर्ण रूप से तथा ठीक ठीक जानते हैं अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध भी न होने भगवन, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या गांधी धनुष दूसरे किसी वीर को दे डालो जो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो तो मैं हठात उनकी जान ले लू इसी तरह भीमसेन को कोई रक, बिना मूछ का या अधिक खाने वाला कह दे तो वे सहसा उसे मार डाले सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे डालो ऐसी दशा में यदि मैं इसे मार डालूं, तो इनके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकता और यदि इनका वध न करूं, तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त होगा क्या करूं? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती कृष्ण संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे ऐसी ही कोई सलाह दीजिए श्री कृष्ण ने कहा वीरवर सुनो राजा युधिष्ठिर थक गए हैं और बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है इतना ही नहीं ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया इसीलिए रोष से भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है ये जानते हैं कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकते हो और उसके मारे जाने पर कौरवों को शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है इसी विचार से इन्होंने वे बातें कह डाली है इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है अर्जुन तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाए, वही बताता हूं। सुनो, यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्माननीय संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वह जीते जी मरा समझा जाता है तुमने भीमसेन ने नकुल सहदेव ने तथा अन्य एवं सूरवीरों ने राजा युधि का सदा ही सम्मान किया है आज तुम उनका अपमान करो। यद्यपि होने के कारण आप कहने योग्य तथा उन्हें तू कह दो गुरुजन को तू कह देना उनका वध कर देने के ही समान माना जाता है जिसके देवता अथर्वा और अंगिरा है ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बताई जाती है अपना भला चाहने वालों को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए उस श्रुति का भाव यह है कि गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है इसलिए जैसा मैंने बताया उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का उपयोग कर तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे इसके बाद तुम उनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना तुम्हारे भाई राजा के समझदार है प्रसन्नता पूर्वक सूत पुत्र कर्ण का वध कर करना अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने उसकी बड़ी प्रशंसा की फिर वे हठपर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कठुवचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे वे बोले तू चुप रह न बोल तू तो खुद ही लड़ाई से भाग कर एक को बैठा है तू क्या देगा? को मेरी निंदा करने का अधिकार है क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे है शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं असंख्य सूरवीरों अनेकों राजाओं रथियों घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर कंबोजों और पर्वतीय को इस तरह नष्ट कर रहे हैं, जैसे सिंह मृगों को तू अपने कठोर वचनों के से अब मुझे न मार, मेरे कोप को फिर न बढ़ा अर्जुन धर्म थे वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए यह जानकर कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन यह क्या तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो मुझे जवाब दो तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा पुरुषोत्तम के ऐसा कहने पर अर्जुन दुखी होकर बोले भगवान मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला है इसलिए अब अपने इस शरीर को ही नष्ट कर डालूंगा अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा पार्थ राजा युधिष्ठिर को तू मात्र कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए इसी के लिए आत्मघात करना चाहते हो अर्जुन श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसका समझना कठिन अज्ञानियों के लिए तो और भी मुश्किल है यहाँ जो कर्तव्य है उसे मैं बताता हूँ सुनो भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा इसलिए अब अपने ही मुंह से अपने गुणों का करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने अपने ही हाथों अपने को मार डाला। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहकर धनुष को नवाते हुए वे युधिष्ठिर से बोले राजन अब मेरे गुणों को सुनिए पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनु मेरी वीरता का उन्होंने भी किया है। यदि चाहो तो इस चराचर जगत को एक ही कोई भी नहीं जीत सकता उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है कृष्ण अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्री चल रहे आज राजा प्रसन्न हो मैं कर्ण को अपने बाणों से कर यो करकर से नष्ट कर अर्जुन पुनः बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्री हीन ही ही होगी, या माता कुंती ही मुझसे हीन ही ही हो जाएगी मैं सत्य कहता हूँ अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूंगा यह कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए तलवार मान में रख दी लज्जित होकर उन्होंने के में से और जोड़ मैंने जो कुछ कहा है उसे युद्ध से छुड़ाने और सुतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ राजन मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है यह मैं सत्य कहता हूँ ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों को स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हो गए धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था वे कहने लगे पार्थ मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं इसीलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है मेरी बुद्धि मारी गई है मैं आलसी और डरपोक हूं इसलिए आज वन में चला जाता हूँ मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य है मैं तो क्रोधी और काया हूँ अब मुझसे तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है यह कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्यत हो गए यह देख भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा राजन आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गांधी धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा वह उनका वध्य होगा फिर भी आपने वैसी बात कह दी इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है इसलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा को दृष्टि में रखकर आपके साथ न्याय के विरुद्ध आचरण किया है उसे आप क्षमा कीजिए हम दोनों ही आपके शरण में आए हैं मेरा भी अपराध है इसके लिए आपके चरणों पर गिरकर कर क्षमा की भीख मांगता हूँ आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज यह पृथ्वी पापी कर्ण का रक्त पान करेगी मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूं। अब सूत पुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए भगवान की यह बात सुनकर यूजेष्टी ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा गोविंद आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गई है माधव आपने यह रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की डूबने से बचा लिया आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए हम लोग अज्ञान व हो रहे थे आपकी ही बुद्धि रूप नौका का सहारा ले अपने मंत्रियों सहित शोक सागर के पार हुए हैं अच्छुत हम आपसे ही सनाथ है